तो मैं पहले मंत्र पाठी कर ले जी ओ सहनावतो सहनौ भूनो अहवीर करवा वही तेजस्वी नीतमस्तु मेषावी ओ शांति, शान्ति शान्ति नमस्ते तो मैं बतला रहा था शास्त्र के अनुकूल शास्त्रीय बात, कि विद्यार्थी के अंदर अप्रोष होते हैं, सबसे पहला जो दोष होता है आलस्य जो भी व्यक्ति पढ़ना चाहता है उसको प्रयास करना चाहिए कि अपने अंदर से आलस्य को निकाल फेके फिर दूसरा दोष होता है मद मद कहते हैं नशा करने को जब विद्यार्थी की अवस्था होती है उस समय व्यक्ति आपस के सत्संग से क्या होता है कोई गुटखा खाने लग जाता है कोई जो है शराब पीने लग जाता है बहुत सारे दुर्गुणों से युक्त हो जाता है वह जो जो बुद्धि के ऊपर कुप्रभाव डालने वाला है उस मद से युक्त हो जाता है तो मद एक दोष है नशा करना एक दोष है इस दोष से हमें अलग रहना चाहिए फिर तीसरा दोष है मोह मोह कहते हैं कि हमारा गोल हमारा उद्देश्य है ज्ञान की प्राप्ति ज्ञान प्राप्त करना उस ज्ञान प्राप्ति में मन का जो वैचित्य है मन का चित्त का जो विचित्र हो जाना है चित्त का उसमें न लग करके अन्य में जो लग जाना है उसका नाम मोह होता है मोह वैचित्य मोह धातु वैचित्य अर्थ में चित्त का विचित्र हो जाना उसको कहते हैं मोह तो विद्यार्थी जब पढ़ रहा होता है पढ़ते समय जिसके साथ जिस चीज के साथ जिस जो पढ़ा उसके साथ उसको मन लगा न लगा करके दूसरे वस्तु के साथ वह लगाने में अपने आप को तत्पर करने लग जाता है उसमें माता हो गए पिता हो गए दोस्त हो गए और भी संबंधी हो गए वैसे दोस्त लोग बैठ करके मैंने अन्य चीज में लगाने जिसको हम उस मोह का एक भाग एट्रैक्शन भी है आसक्ति भी है अटैचमेंट भी है, एक भाग ही है केवल मोह बहुत बड़ी चीज है तो मोह एक दोष है इस दोष से अलग होना चाहिए जो भी ज्ञान के पिपासु है तीसरा है चौथा है ये तो आलस्य मद मोह चौथा है चपलता चापल्य पल्य का मतलब है चंचल होना restless mind, restless mind जो भी अंग्रेजी में होगा चंचल होना क्योंकि पढ़ने वाले विद्यार्थी के अंदर यदि चंचलता होगी तो जिस तरीके से उसको पढ़ना चाहिए वह पढ़ नहीं पाएगा ऊपर ऊपर तक पढ़ लेगा यदि अपना एक अभ्यास बनाया हुआ है पाठ में बैठने का तो वह बैठ लेगा सुन लेगा परंतु जिस तरीके से उसकी पढ़ाई होनी चाहिए वह नहीं हो पाएगी इसलिए चंचलता यह भी ज्ञान के पिपासु हैं ज्ञान को प्राप्त करना चाहता है ज्ञान को प्राप्त करना चाहता है उसको चंचलता हटाना ही पड़ेगा पढ़ते समय और आगे का जो दोष है वह है गोष्ठी पहला है आलस्य दूसरा है मद नशा करना तीसरा है मोह चौथा है चंचलता पांचवा है गोष्ठी गोष्ठी का मतलब होता है कि व्यर्थ का वार्तालाप करना अंडमंड आपस में बातचीत करना जैसे अभी ही हमने पहले जुडते बात कर रहे थे प्रयोजन के बिना वैसे ही बेसे करना आपस में दश मित्र मिल गए दो मित्र मिल गए चार मित्र मिल गए और वैसे गप्करे है गौश के है दोष है पढने वेद ये दोष न छठा जो दोष है दोष है वह है स्तब्धता स्तब्धता कहते हैं कभी पढ़ना कभी न पढ़ना जब मन में मर्जी आया तो पढ़ लिया जब मन में आया कि छोड़ना है तो छोड़ दिया तो इसको कहते हैं स्तब्धता माना कभी पढ़ना कभी न पढ़ना तो जो भी व्यक्ति पढ़ना चाहता है उसके अंदर से स्तब्धता समाप्त होनी चाहिए केवल मात्र क्योंकि पढ़ने वाला जो विद्यार्थी होता है जो ब्रह्मचारी होता है जो गुरुकुल में पढ़ता है इस पढ़ता है या स्कूल में जो पढ़ता है केवल वह जो पढ़ रहा होता है उस समय जो थोड़ी क्योंकि मस्तिष्क का भी थोड़ा ये चाहिए, चाहिए, का इतना किया, किया, एक एक एक तक तो तो उसके लिए भी एक रेस्ट चाहिए, तो एक दिन व्यक्ति कर मस्ति व्यायामीकर गुरुकुले अमावस्या के दिन, प्रतिपदा को भीय वैसे ओभी उमे छुटी किया जाता था पले तु ये नहीं कि पतिपदा के दिन छुट्टी केवल धर्म है ये है वो धर्म के साथ जोड़ करके नहीं उस दिन उसको क्योंकि ब्रह्मचारी स्वयं ही कपड़ा धोता था ब्रह्मचारी स्वयं और कार्य करता था तो उन सभी कार्यो को वह उस दिन पूरा करता था क्योंकि वह भी एक विद्या का ही एक हिस्सा हुआ करता था तो स्तबता मैने कभी पढ़ना कभी न पढ़ना ये दोष है इससे विद्यार्थी को ज्ञान को प्राप्त करने वाले को दूर रहने का प्रयास करना चाहिए और सातवा जो दोष है अभिमान अभिना अभिमानत्व चाहिमान मैंने अभिमानत्व जो है यह दोष है अभिमान हमने थोड़ा पढ़ा पढ़ने के पश्चात हम समझ ली कि मैं बहुत कुछ जानता हूं हमने सिद्धांत कौन पढ़ा किसी से पढ़ रहे हैं, किसी से पढ़रे किणोच्चारण शिक्षा पढरी प्रथमावृत्ति पठ रै जि पो होड़ा पढा और पढकर लगे किम बहु कुछ जाने और अभिमान मे आकर अज्ञानता के उ किस्पेक्ट कर तरिके व्यक्ति प्रश्न पूचता है समने वे एक तो विद्यार्थी दो तरीके से प्रश्न पूछता है गुरु से एक तो नहीं आता है फिर पूछता है एक ये है अपने आप को दिखाने के लिए कि मैं इतना जानता हूं बल्कि वह जानता नहीं है परंतु अपने आप को दिखाने के लिए और साथ साथ हमारे जो जिनसे मुझे पढ़ना है उसको आता है कि नहीं आता है इसके लिए भी वह प्रश्न पूछता है इसमें से पहला जो है ज्ञान की पिपासा, वो तो ठीक है दूसरा जो है उस पर विचारणीय है वह विचार करने योग्य है इसमें हमें विचार करके यदि ऐसी भावना हो और की व्यक्ति जब मन में संकल्प करता है कि मुझे ज्ञान प्राप्त करना है और जो ज्ञान प्राप्त करना है उसके लिए मुझे गुरु चाहिए तो भगवान इतने बड़े दयालु हैं इतने बड़े दयालु हैं कि सच्चे दिल से आपके अंदर भावना बनेगी तो वह आपको गुरु मिल जाता है जैसे कि ऋषिदयानंद को गुरु गिरजानंद मिल गए स्वामी विवेकानंद को रामकृष्ण परमहंस मिल गए या ऐसे भी जो सच्चे अर्थ में ज्ञान के जो पिपासु होते हैं हालांकि विवेकानंद जी के गुरु जी ज्ञानी नहीं थे परंतु भक्त थे ईश्वर भक्त थे भले ही जिस रूप में करते थे एक अलग चीज है पर तो अच्छे व्यक्ति थे तो जैसे ज्ञान की पिपाशा हुई और उससे ऋषि से जो ज्ञान का पिपाश होता है जिस चीज का संकल्प करता है वह उसके पास आ जाता है उसकी सिद्धि उस पर मिल जाती है क्योंकि योग दर्शन में आता है कि सिद्धियां को प्राप्त करना उसमें से अनेक सिद्धि में से एक संकल्प है कि व्यक्ति संकल्प जब करता है वह संकल्प उस संकल्प की प्राप्ति हो जाती है तपस्या से व्यक्ति जब तपस्या करता है तपस्या से संकल्प की सिद्धि होती है यह कैवल्य पाद का पहला सूत्र में बताया है कि मंत्र से भी सिद्धि होती है और भी बहुत कुछ बताया उसमें से कहा कि तपस्या से भी संकल्प की सिद्धि होती है जो व्यक्ति मन में संकल्प किया वह संकल्प की प्राप्ति हो गई उसके अनुसार वह जो है व्यक्ति आगे बढ़ गया तो अभिमान हमें नहीं करना चाहिए अभिमान को त्याग करके हमें पढ़ने का प्रयास करना चाहिए तो विद्यार्थी के अंदर ये सात दोष होते हैं तो इन सातोते वही सप्तोषा शुभ सदा विद्यार्थी ना मता। ये सात दोष सदा विद्यार्थियों के माने गए हैं कुतो विद्या सुख चाहने वाले को विद्या कहां कहां से आएगी नास्ते विद्यार्थी न ना सुखम और जो सुख चाहने वाला है जो नास्ते विद्यार्थी न ना सुखम जो विद्या चाहने वाला है उसको सुख नहीं मिलता उसको तो पूरा तपस्या करना होता है तो शास्त्र की तो ये बात है अब आप लोग जो है इस पर पूरा विचार करके मंथन करके क्योंकि आप ही लोग पढ़ने लिखने वाले हैं पूरा विचार करके मंथन करके और जैसे आप लोग कहेंगे उस तरीके से यह हो क्योंकि हमें तो पढ़ाना है यदि कोई ज्यादा होता या इस तरीके की बात होती तो चलो यह है परंतु आप चार व्यक्ति हैं आप लोग यदि पढ़ना चाहेंगे छुट्टी करनी चाहिए ऐसे हालांकि सप्ताह में तो दो दिन ही तो समय मिलता है हर दिन तो होता नहीं है परंतु इसी में से और भी काम करना होता है, कि हैकुले हैः ऊप भगव चारो हो या पाचो जो हो आपके अंदर की ज्ञानसा है ज्ञान प्राप्त काते हैलि तु जुडे है इबन्धार सा बना तो आप इस पर विचार कर लीजिएगा कि आपको यदि आवश्यक कार्य हो एक तो छुट्टी केवल ये लेना होगा कि भाई अभी क्रिसमस है ये है तो वैसे ही छुट्टी ले लेते हैं तो इसके पक्ष में मैं नहीं हूं परंतु यदि वास्तव में बहुत काम हो देखना है आप चारों पांचों व्यक्ति मिलकर के मेडिटेशन कीजिएगा यदि कहीं आलस्य न हो कहीं पर यदि प्रमाद न हो उसके बाद छुट्टी लेने की बात हो तो आप छुट्टी लीजिए क्योंकि वह जरूरी है क्योंकि उसको करके अन्य काम हमें करना है परंतु यदि अन्य काम उस तरीके से कोई विशेष नहीं है और वैसे ही जब अभी छुट्टी का समय है तो हम छुट्टी ले रहे हैं इस तरीके का कर, कर रहे हैं तो इस पर विचार करके आप लोग कीजिएगा ओके मैं अपना विचार बता दिया अब आप लोग आपस में चर्चा कीजिएगा अब हम पाठ चले जी चलिए जी मैं थोड़ा इंडिया भी लगा देता हूँ वो भी पढ़ेंगे न सिस्टमिक थी जी कुमन रुक जाइए लगा देते पीछे कोई शंका है आपको पिछले पाठ में एक छोटी लगाते पी कङ्का शङ्का बोलिए अकुहु मैं हिंदी में विसर्जनीय कण्ठ्या था तो उसमें लिखा अ अर्थात् कोर कु कह य कु क्यों कह रहे हैं अच्छा बहुत सुंदर तो कुने ये क्या है क में जो ऊ है वह ऊ जो कबर्ग में कख गघ है उन सबको लक्षित कर रहा है वो जो कख गघ है ये उस कबर्ग का संकेत कर रहा है वह ऊ संकेत रूप में है कुमार कख गघ कबर्ग कहेंगे वो भी बड़ा हो गया व्याकरण की भाषा में जो कबर्ग है उसको छोटे रूप में कु रूप में कर दिया यहाँ पर महर्षि पानिनी जी या जो परंपरा से है बस उ जो है वह उ जोड़ करके वह क ख गो ग्रहण करने की बात कर रहे हैं इसको कहते हैं प्रत्याहार समझ लीजिए संक्षेप रूप समझ लीजिए कि यह कु क में ऊ लगा दिया तो क ख गघ पूरा का ग्रहण हो गया छ में ऊ लगा दिया तो छ जय पूरे का ग्रहण हो गया ठीक है इस तरीके का जी समझ गए जी जी हाँ और कोई शंका किसी को जी सुमन जी आपको कोई शंका है ठीक है ठीक है आप लोगों में किसी का नहीं अब आगे चले जी अभी शुरू किया हाँ अभी शुरू किया तो अब जो है आगे जो सूत्र है वह सबसे पहला सूत्र था क्या पहला सूत्र था जी तत्र दूसरा सूत्र था आकु विसर्जन कंठ्या वृद्ध पाठ में अब तीसरा जो सूत्र है जो कि वहां पर तेसमा है लघु पाठ में हिसर्जनी वे के शाम बोलिए सिकर बोलिए ह विसर्जनीया विसर्जनीया उरस्यां वेशा ह विसर्जनीया विसर्जनीया वस्या उ मे वच्चारणो जी कारणेन जी भी का वि उजये ह विसर्जनीय वेकेशमर्जनीया वस्म वेरि अवै ह विसर्जनीय वस्या वेकेश्याम पदच्छेद केगे तु ह विसर्जनीय य विसर्जनीय जो है इसमें एचो यवा लग गया है एक अष्टाध्याय में छठा अध्याय का सूत्र है का का एचो यवा का सूत्र है, वो है कि ए -ओ -ए -ओ। तो इसके ए चहटी है अवायावह प्रथमा बहुवचन है ऊपर से संहितायाम का अधिकार है संतायाम का अधिकार है तो संहितायाम के अनुवृत्ति आ रही है तो अर्थ हो गया कि एच के स्थान में एच्ठी है तो जहां जहां स्थान सी निर्दिष्ट होता है वहां वहां पर स्थाने पहुंच जाता है ष्ठी स्थाने होगा सूत्र से तो अर्थ हो जाएगा एच स्थाने अवाया वह ऊपर से इको से अची के आ रही है अची पड़ संहितायाम विषय संहिता जब विषय हो तो एच के स्थान में अर्थात ए ओ आई के स्थान में क्रम से आई औय आव, आब आदेश होता है तो यहां पर औ विसर्जनीयउ औ और उड़स्य का उच स्वर अच माने स्वर स्वर उड़स्य का उ स्वर बाद में है तो औ जो है उसको आव हो गया इसलिए ह विसर्जनी आब ऐसा हो गया और एक वार्तिक है अचहीनम परेण संयोज्यम कि अच से जो हीन है उसको पर के साथ स्वर से रहित जो वर्ण है अर्थात व्यंजन जो है उसको पर के स्वर के साथ जोड़ देना चाहिए संयोग कर देना चाहिए तो हिसर्ज नियाव बन गया और उधर में उरसी है तो उस उरसी तो वो उ जो है व में मिल गया तो हो गया ह विसर्जनीया वु ऐसा बन गया हिसर्जनीया वुरसी ऐसा बन गया अब आगे है आगे है उरसी में कह दिया था उरसी का जो है उरसी भव इतिरस्य तउ उसी भव उऊ वहां पर उसे पर भी जैसे जहां पर हिसर्जनीय है ऐसे ही है, उजनीय वो रहा पर भी एक श्याम है एक शाम का ए स्वर बाद में है उरस्यू का औ है वहां पर भी एचो यवा लगा दीजिए तो हो गया आब हो गया तो हो गया ह विसर्जनीय वू रसिया वे ये सूत्र का इस तरीके से निर्माण हो गया इस तरीके से है अव छेद करेंगे तो हो जाएगा ह विसर्जनीयउ प्रथमा विभक्ति द्विवचन उऊ ये भी प्रथमा विभक्ति द्विवचन है और एक श्याम ये ष्ठी विभक्ति बहुवचन है सर्वनाम है तो एके शाम आचार्याणाम मते एक का अर्थ है कई एक का मतलब यहां पर एक नहीं वन टू थ्री फोर वाला वन नहीं एक यहां पर सर्वनाम है और कई अर्थ में है तो एके शाम नाम मते या एका का अर्थ अन्य भी अर्थ कर सकते हैं तो अन्य शाम नाम मते अन्य जो आचार्य हैं अर्थात पाणिनी से जो भिन्न आचार्य हैं पाणिनी से पाणिनी तो अवर्ण कवर्ग हकार विसर्जनीय को कंठ वर्ण ही मानते हैं वह कंठ वर्ण ही है यह सिद्धांत यह सिद्धांत सूत्र है सैद्धांतिक सूत्र है यही मूल है ध्यान रखेगा पाणिनी सूत्र है यह अकुविशर्णिया कंठिया वह इनका वह शुद्ध विचार है वह सृष्टि के आदि से जो आ रहा है परंतु उनके समय में भी बहुत सारे आचार्य हुए जो कि अपना मत प्रदर्शित किए तो वो उनका भी मत दे रहे हैं उनके भी मत का आदर कर रहे हैं क्योंकि बड़ो व्यक्ति का यही होता है बड़े का बड़प्पन यही है कि बड़े का बड़प्पन यही है कि सिद्धांत तो ये है परंतु ये ऐसा मानते हैं इसको समझो ये सही सही है तो करो, सही नहीं है तो करो, यही तो करो नहीं ी हो स्वीकारो सह नहो अस्वीकारो यो हि महर्षि लाइ ट्रुथेगे सत्यप्रकाशे ठिने का ऋषि शब्द ऋषि ऋषि इषि स् मैं नाम अभी भूल गया हूँ बंगाल के कौन थे जिन्होंने प्रार्थना समाज समाज क्योंकि वो बहुत बड़े विद्वान थे तो उन्होंने हंसते हुए महारैन ने कहा कि आप मुझे ऋषि कहते हो जब ऋषियों का युग यदि होता तो ऋषियों के युग के समय तो उनका मैं एक चीटी के समान भी नहीं हो पाता एक छोटी से सीटी पैर का धूल भी नहीं हो सकता परंतु ऋषि पदवी जो ऋषिद्यान को पड़ा वैसे ही नहीं पड़ गया वैसे आजकल तो बहुत सारे ऋषि है महर्षि रमन भी है महर्षि योगेश भी है मन महेश योगी भी है इत्यादि इत्यादि सब ऋषि है परंतु ऋषि उसको नहीं कहते हैं ऋषि की ऋषि संज्ञा का जो है ऋषि उसको कहे हैं आप जब पढ़ेंगे निरुक्त तो निरुक्त में लिखते हैं सी महर्षि ऋषय मंत्रार्थ दृष्टार मंत्रार्थ जो द्रष्टा है वही ऋषि है मंत्रार्थ उस मंत्र का जो विशेष अर्थ हुआ जो किया वह मंत्रार्थ जो द्रष्टा है मंत्र द्रष्टा तो परमात्मा है परंतु मंत्रार्थ जो द्रष्टा है वह ऋषि है और साथ साथ आप जो भी ऋषि चाहे महर्षि पतंजलि जी लो महर्षि पाणिनी जी लो महर्षि वेद व्यास जी लो उससे भी पहले का लो उपनिषद इत्यादि उनके हृदय में इतनी विशालता होती है इतनी परोपकार की भावना होती है कि वो अपने विद्वत्ता को नहीं झाड़ते हैं वो सामने वाले को ये नहीं दिखाते हैं की मैं बहुत बड़ा विद्वान हूँ और ऐसी भाषा का प्रयोग कर दिया कि लोगों को समझ में ही ना आए जैसे कि आजकल किया है जैसे कि सिद्धांत कौम दी कार्यादि भट्टोजी दीक्षित किया है उसमें अपने विद्वत्ता झारने की सिमार कुछ किया ही नहीं है ऐसे ऐसी फ्किका दे करके अस्तु परंतु ऋषि जो होते हैं सरल से सरल भाषा में बहुत से गंभीर से गंभीर चीजों को कह दिया करते थे तो आप महर्षि वेद जी का योग दर्शन का भाष्य पढ़ो क्या उनकी भाषा क्या कितना सरल भाषा है एक केवल रचना कौमदी का पहला भाग पढ़ लेगा व्यक्ति उसको वो भाषा समझ में आने लग जाएगी महर्षि पतंजलि जी का महाभास्य देखो क्या सरल भाषा है परंतु उसी पर आप उस महर्षि पतंजलि के ऊपर जो कैयत और नागेश है उसकी भाषा को देखो कैयत की तो थोड़ी ठीक भी है प्रदीप परतु उद्योत ने अपना ऐसा विध्वत्ता भिद्ध, दिखा दिया कि ओतला चला महावास के गुथियों का सुलझाने के लिए व्यक्ति महाभाष की गुत्थी क्या सुलझाएगा उसके गुत्थी में ही अपने पूरी जीवन लगा देता है नागेश के क्योंकि मैंने तो पढ़ा है ना नागेश और उद्योत का मैंने उद्यूत जो पढ़ा है नागेश का और मैं लघु शब्देन्द्र शेखर इत्यादि भी पढ़ा हूं परम लघु मंजूसा इत्यादि भी पढ़ा हूँ नागेश का तो उस सिद्धांत की सिद्धांत तो बाद में समझाएगा, उसकी भाषा ही इतनी कठिन हो जाती है कि व्यक्ति भाषा में ही उलझ जाता है तो आप महाभास इत्यादि ऋषि के शब्दों को देखोगे इतना सरल है बहुत ही सरल है अब इधर देख लो ऋषि दयानंद जी को तो ऋषि जैन जी का ऋग्वेदादी भाष भूमिका पढ़ो उनका संस्कृत भाग पढ़ो क्या सीधे वह महाभाष्य का कॉपी है महाभाष्य की जैसी भाषा है महर्षि वेद व्यास जी की जैसी भाषा है उपनिषद इत्यादि की जैसी भाषा है उसी भाषा में उसी सरल से सरल तम भाषा में वह कठिन से कठिन बातों को समझाने का प्रयास किए तो ऐसे ही ऋषि लोग हर का सम्मा कि सत्यप्रकाश मे लिखते है कि मे पुस्तक लिखा हा लाइ अप्रोथ मि हृदय दुखा कले नू मि आलोचना ब्रह्मा जमनि मुनि पर्यन्त सिद्धान्त है सिद्धान्त प्रकाशित कर ह समझना न समझना मे उप है इसलिए हैं जो इसका इसको न पढ़े इसको न माने तो विरोध भी न करें कि मैं किसी के विरोध के विरोध लिए ऐसा नहीं लिखा तु की शैली होती है वह सबका सम्मान करते हैं परन्तु अपना मत भी बता देते है य महर्षि पाणिनि जी अत तु बता कि, अकुह विसर्जनिया कंठ्या वह एन का अपना सिद्धांत है जो ब्रह्मा से लेकर के और आज तक के ऋषि महर्षियों का सिद्धांत है परंतु आगे का जो ये सिद्धांत है हिसर्जनिया विसर्जनीयउ उऊ एक शाम ये अन्यो आचार्य का सम्मान करते हुए कह रहे हैं कि कई आचार्यों का ऐसा मत है कि हकार ये अकुह विसर्जनीया में से हकार और जो विसर्जनीय है ये जो दो वर्ण है ये उरस्य वर्ण है हृदय प्रदेश है मैंने पिछले बार कहा था कि आठ स्थान है उसमें से उह भी है उरस भी है परंतु वास्तव में यदि विचार करेंगे महर्षि पानिनी जी के आधार पर क्योंकि हम सभी पानिनी के शिष्य हैं तो वो इनका अपना मत नहीं है हृदय जो है स्थान है हृदय बाह्य प्रयत् प्रयत्न के अंतर्गत आ है बाह्य प्रदेश में स्थान कंठ से जो नीचा है यह सब बाह्य में आ जाता है तो इसीलिए यह कह रहे हैं कि कुछ आचार्य एक शाम आचार्य नाम मते कई आचार्यों का मत है कैशांचित आचार्य नाम मते नविजनीय हर्ण अविर्गस् उने उन्ने उथान कद भावत कई आचार्यो के मत में हकार और जो विसर्जनीय स्थान है विसर्ग जो स्थान है वह हृदय प्रदेश है क्योंकि करेंगे तो आपको हृदय में धक्का लगता है आप देखेंगे पढ़ के आप उच्चारण करके देखिए ह से आता आ, है ना जी आचार्य जी हाँ तो हालांकि बाह्य प्रयत्न के अंतर्गत आता है परंतु जो भी आचार्य है उनका सम्मान हमें करना है तो वह हम हू वो हृदय प्रदेश मानते हैं ऐसा कार है समझ गए सूत्रकार समझ गए जी आचार्य आचार्य जी एक दिमाग में प्रश्न ये आता है की जैसे आपने है की बात कही ऐसे तो बहुत सारे शब्द हो सकते हैं वर्ण हो सकते हैं जिनका पूरे शरीर पे एक वाइब्रेशन क्रिएट होती है लेकिन उत्पन्न तो वो मुख से ही कहीं से होते हैं ठीक है वो आप ठीक कर रहे हैं वो तो बहुत सारे वर्ण हैं, तो आगे सब आएगी चर्चा जी ऐसे कहते हैं किस तरीके का है तो वो, वो होता है जब ओम का उच्चारण करोगे ना ठीक से करेंगे तो पूरे शरीर वाइब्रेट हो जाता है जी पूरे मन कंसंट्रेट करके पूरे एकाग्रता के साथ आप आधा घंटा आप कीजिएगा ओम ओम ओम पूरा शरीर वाइब्रेट हो जाएगा जी आप आधा घंटा इसका प्रयोग करके देखिएगा जी तो एक और प्रश्न मेरे दिमाग में आता है वो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ हमने ऋषि और महारिषा की बात की तो तो एक समन् व्यवहार मे किमपि ऋषि और महर्षि के लि गुल व्यवस्था है अन्तर्गत भी आचार्य ऋषि महर्षिको टाइटली ये गत टाइटल नी है पदी है ये ऋषि और महर्षि हाला हर व्यक्ति गुरु लगाता है हर व्यक्ति महर्षि लगाता है हा व्यक्ति कर्म योगी लगा लेता है आजकल आपको बहुत सारे मिलेंगे टीवी में कर्म योगी ये देव कर्मयोगी वो देव वास्तव में लोगो न कर्मयोगी है न कुछ है कर्मयोगी जानना हो तो आप कृष्ण को पढ़ो कृष्ण को यदि हम पढ़ लेंगे ना कृष्ण भगवान को जी तो कर्म समझ में आ जाएगा और ऋषि का रिश्ते सत्यार्थ प्रकाश पढ़ लेंगे ऐसा बोल रहा हूँ ये ऋग्वेज बहा उन्होंने कर्म निष्काम की बहुत अच्छी व्याख्या उन्होंने किया तो सही रूप में यदि कर्म योग समझना हो तो उसके लिए कृष्ण को समझना होगा कृष्ण को समझे भी ना क्योंकि मैं यदि ऋषिदान का नाम लू तो थोड़ा आ, लोगों के मन में ये हो जाएगा कि हम आ, मतलब आप ऐसा है इसलिए ऐसा कह रहे हैं क्योंकि मैं गीता भी पढ़ाता हूं कर्मयोग को समझना हो तो ऋषि भगवान कृष्ण को समझो और भगवान कृष्ण को यदि आप समझ लिया गीता को समझ लिया उसके बाद यदि आप ऋषि के साहित्य को यदि पढ़ोगे तो आपको और तीन फिर समझ में आएगा कि कर्मयोग क्या चीज है तो आजकल तो वैसे ही कर्मयोग लगा लेते हैं ये वास्तव में रिस्पेक्ट नहीं है देखा जाए तो डिसरिस्पेक्ट है जो जैसा हो उसको वैसा स्वीकार न करना जैसा कि एक राजा है एक राजा को पूरे जो अमेरिका का राजा है ओबामा है उसको एक केवल घर का राजा मान लेना उसका रिस्पेक्ट नहीं वह डिसरिस्पेक्ट है उस घर का भी राजा है और हर एक स्टेट का वह राजा है उसको केवल एक स्टेट का राजा रा किसी एक स्टेट मा का प्रधानी मान लाना वास्तव डिसरस्पेक्ट है नहीं है ऐसे ही जो चोर है उस चोर को अच्छा कहना, उसके गुणगान करने लग जाना यह वास्तव में देखा जा यह उसका डिसरिस्पेक्ट है रिस्पेक्ट नहीं है भले ही उसको अच्छा लगता हो और यदि कोई अच्छा व्यक्ति है कोई महान व्यक्ति है उसको यदि चोर कह देना चुगली करने वाला कह देना यह उसका डिसरिस्पेक्ट है रिस्पेक्ट नहीं है ऐसे ही भगवान कृष्ण है भगवान कृष्ण क्या भगवान भगवन् थे? क्या योगेश्वर ईश्वर वह नही व्रह्म नहीं थे, थे परन्तु ब्रह्म के समान थे वह व्रह्म के गुणों को अपने जीवन में अपना करके जा योग दर्शन को पढोगे <coughs> कैवल्यपादको आया है कि वास्तव सच्चे जो, जो योगीता वह उस स्तर को जिसको धर्म मेघ समाधि कहते हैं धर्म में प्राप्त होने के बाद उसके पास कुछ ही ऐसे चीज हैं, अल्प चीज हैं, जो जानने के योग्य नहीं हो पाता वह जान नहीं पाता है पर परंतु सब कुछ जान जाता है अर्थात सर्वज के निकट आ जाता है वह जो ऑम्निशियंट परमात्मा है उसके निकट वह आ जाता है वह वैसा नहीं हो पाता परंतु उसके निकट तक आ जाता है इसीलिए त्रिकालज कहा जा सकता है वह चाहे वह शिव हो चाहे वह कृष्ण हो दयानंद को समझो तो दयानंद क्या दयानंद को केवल ऊपर ऊपर से व्यक्ति समझ करके ओ कहता है ये तो कृष्ण का विरोध करता है वह तो शिव का विरोध करता है ऋषि दयानंद जिस तरीके से कृष्ण और शिव का सम्मान किया है दुनिया का व्यक्ति ने आज तक सम्मान किया ही नहीं है हम जिसको रिस्पेेक्ट कहते हैं कि कृष्ण को रिस्पेक्ट दे रहे हैं वास्तव में उसको हम डिस कर रहे हैं जो इतना बड़ा राजा जो इतना बड़ा योगी उस योगी को हम कुबजा दासी के साथ गलत संबंध बता दिए वैसे योगी को ऋषिदान किस कृष्ण को मानते हैं पता है ऋषिदान कहते हैं कि वे महाभारत कृष्ण महाभारत बोल रहे हैं कि कृष्ण ऐसा था कि जब से जन्म लिया जन्म लेने के बाद वह मृत्यु पर्यत कभी पाप किया ही नहीं कभी गलत कार्य किया ही नहीं कभी भी वेद के विरुद्ध काम नहीं किया वह न चोर था न वह माखन चोर था न वह और भी कोई उनके ऊपर जो है ब्रह्म ण में जो प्रकृति खंड में पैतीसवा अध्याय में जो उसके साथ जो गलत गलत जो लांछना लगाया गया हुआ है वो नहीं था वह उसी ब्रह्म वैवर्त पुराण में आप देखना प्रकृति खंड में वह पैतीसवा या कितना श्लोक है वहां पर एक तरफ तो राधा के संबंध में कहा जाता है कि राधा का जो पिता है उस राधा का पिता अपने बेटी का विवाह रायन के साथ करता है और संबंध कृष्ण मातुला ऐसा कहता है कि संबंध में रायन जो है कृष्ण का मामा है यह मैं कह रहा हूं यह ब्रह्म पुराण कर रहा है वह मामा है क्यों क्योंकि वह यशोदा का सहोदर भाई है रायन जो है यशोदा का सहोदर भाई है और दूसरे तरफ उसी ब्रह्म वैवर्त पुराण में वह जो है क्या छीछा लेदर राधा के साथ कृष्ण का संबंध जोड़ दिया कोई भी एक प्रतिष्ठित व्यक्ति कोई भी एक महान व्यक्ति कोई भी एक सभ्य व्यक्ति समाज में जो सभ्य कहलाता है वह सभ्य व्यक्ति अपने मामी के साथ कोई गलत संबंध नहीं जोड़ेगा उसके साथ हुआ संबंध नहीं होगा उससे अच्छा ब्रह्म पुराण से अच्छा तो श्री मद भागवत पुराण है भागवत पुराण को पढ़ जाओ शुरू से लेकर के अंतिम तक कहीं तक रा कहीं पर राधा की चर्चा होती ही नहीं राधा का नाम ही नहीं है अन्य दूसरे के साथ उनका शिथल किया है अन्य गोपियों के साथ परंतु जो है वहां पर राधा की चर्चा ही नहीं है कि राधा नाम की कोई चीज है ये भागवत पुराण की बात में कह रहा हूं तो कहने का अभिप्राय है कि ऋषि दयानंद जी कृष्ण को जन्म से लेकर के मृत्यु तक कोई भी पाप कर्म वाले नहीं मानते हैं ऐसे कृष्ण को माना करते थे इस दृष्टि से वो कृष्ण को देखा करते थे परंतु दूसरे व्यक्ति ने कृष्ण के ऊपर जैसा हुआ मूर्ति बनाथ ऐसे पा बना बनाथे कि किया वास्तव मेखा जाट्रलेखा भगवान् कास्पेक्ट नही करे हैस्पेक्ट करे है शिव भगव नहीकरस्पेक्ट करे है अस्तु ऐसे हि आपने जो प्रश्न पूछा महर्षि जो महर्षि नहीं है महर्षि ऋषि से भी आगे महर्षि होता है भले ऋषि तो बन के दिखा दो ऋषि का होता है मंत्रार्थ दृष्टा मंत्रार्थ दृष्टा बनकर यदि जितने भी अपने यहां पर महर्षि लगाते हैं वास्तव में यदि वह वेद के अनुयायी होते तो आज जो स्थिति है हिंदू की ना हिंदुत्व की जो ऐसी स्थिति है ऐसा नहीं होता ऋषि नहीं है वह जब व्यक्ति उ हो जाता है उसकी पदवी यदि कोई बीएम कर लिया कर कर कर लिया, कर लिया, कर लिया, पदवी दा पदवी है, है। नहि तु यदि गले मीट नो गल हि है अच्छा नहीं है ऐसे ही यदि महर्षि ऋषि नही औने ऋषि कता हैने महर्षि को कर्मयोगी नहि है वदार भाषा मे कर्मयोगी लिखता है वास्तव में देखा जेद कविपरीत है वेस्पेक्ट न केक्ट व्यक्ति कता है पगर है कि रिस्पेक्ट है वैसे ही लग रहा है कि जैसे कि एक दूर देश में बालू के ऊपर सूर्य की किरण पड़ी हुई है और लगता है कि पानी है विकल्प वृत्ति इसको कहते हैं विपरीय वृत्ति विकल्प वृत्ति लगता है कि सीप में चांदी है परंतु चांदी वास्तव में नहीं है तो इसलिए आपने जो कहा कि एक रिस्पेक्ट के लिए दिया जाता है या रिस्पेक्ट नहीं है हम अपने परंपरा में जो ऋषि महर्षि हुए हैं भले ही उसको लगे कि मेरा रिस्पेक्ट किया जा रहा है परंतु उस पदवी का हम डिसरिस्पेक्ट करते हैं और हमारे ब्रह्मा से लेकर के जैमनी मुनि पर्यटन तक जो ऋषि हुए हैं उस परंपरा का हम रिस्पेक्ट नहीं करके डिसरिस्पेक्ट करते हैं अनादर करते हैं इसलिए इससे हमें जब ज्ञान हो जाए तो इससे बचने का प्रयास करना चाहिए और कोई इस पर संका है या कोई है तो आप बोल सकते हैं। बोल सकते सकते हैं हैं बात टि सक सकि पदवीस ये है कि गुकुल व्यवस्था मे या गुरु व्यवस्था मे की जो है सर्टन् ज्ञान आने काको हयर अथि पे हैको पदवीता बेस ऋषि ऋषि पदवीता वैसे ही कहना शुरू कर देते है आपने समझ लिया वही नहीं पहले जमाने जैसे विष्णु विष्णु एक पदवी है पहले सृष्टि के आदमी ब्रह्मा हुए विष्णु हुए महर्षि ब्रह्मा विष्णु महेश हुए शिव हुए ये लोग राजा हुए महान व्यक्ति हुए ऋषि हुए ऋषि के साथ ऋषि भी राजा बनते थे अब जो है बाद में क्या हुआ उस पद पर जो बैठा वह भी ब्रह्मा कहलाने लग गया उस पद पर बैठा वह भी विष्णु कहलाने लग गया उस पद पर बैठा वह भी जो है शिव कहलाने लग गया और यह परंपरा कहां तक आई महाभारत तक आई जब तक वेद का प्रचार प्रसार था महाभारत हालांकि खराबी एक साल पहले से शुरू हो गई थी परंतु महाभारत की परंपरा थी परंतु उसके बाद वाली जो परंपरा है सब जो है घुल मिल गया बाद वाली जो परंपरा है वह वा बाद वाली परंपरा बाद वाली परंपरा जो है सब घुल मिल गया आप देख लो ना कि आज भी जब हम यज्ञ करते हैं तो यज्ञ में ब्रह्मा के स्थान पर किसी को बिठाते हैं कि नहीं ब्रह्मा की पदवी देते हैं कि नहीं जी वो वास्तव में ब्रह्मा होता है क्या वो ब्रह्मा है क्या सृष्टि जाति वाला ब्रह्मा नहीं आचार्य जी जब क्या बोलते हैं कि अभी शंकराचार्य जी को लेकर उस परंपरा को थोड़ी सी शंकराचार्य ने थोड़ा सा रक्षा किया था परंतु बाद में अव्यवस्था हो गई अभी देखो शंकराचार्य जी हुए केरल के में जन्मे हुए थे बहुत बड़े प्रकांड विद्वान थे अच्छे रिफॉर्मर हुए समाज सुधारक हुए उन्होंने वैदिक धर्म की प्रतिष्ठा की सबसे पहले उन्होंने ही वैदिक धर्म नाम बोला कि मेरा धर्म क्या है? तो वैदिक धर्म है. सबसे पहले कहा. कहा. उसके बाद ने कहा। तो परंतु अभी वर्तमान समय में कितने हैं? कि शङ्कराचार्य आचार्य जी है शङ्कराचार्यो है कु मूल शङ्कराचार्यो थे उन्होंने जो अपना मठ बनाया जो कुछ भी वो वेद के उत्त बनाए थे हर जगह मठ वेद का प्रचार प्रसार के लिए आज तो बस दूसरे ही प्रचार होने लग गया दूसरे ही ये हो गया परंतु उन्होंने जो ये किया था तो उस पर जो बैठता है उसको जो संभालता है उसको भी शंकराचार्य राम से जानते हैं यदि कोई व्यक्ति कल्पना करो आज से हजार साल बाद और कोई शंकराचार्य की बात हो और अभी के वर्तमान शंकराचार्य को यदि वही शंकराचार्य समझने लग जाए तो भूल है ना और अभी भी कोई व्यक्ति पुस्तक लिखता है और उसमें अपना पूरा डिस्क्रिप्सन नहीं देता कि वे शंकराचार्य कहते तो भ्रांति में व्यक्ति पढ़ जाता है आज भी बहुत सारे घुल में, घुले मिले हुए कि वो आदि शंकराचार्य का लिखा है कि अभी का शंकराचार्य का लिखा हुआ कुछ ऐसे हुए हठी व्यक्ति जो दुराग्रही व्यक्ति तो उन शंकराचार्य जिस को नहीं मानते थे अपना मत से लिख करके और शंकराचार्य नाम देकर के ऐसा शंकराचार्य का भी उनके पर संप्रदाय वाले बदनाम करते हैं तो शंकराचार्य जैसे आज पदवी है वर्तमान का शंकराचार्य हुआ केरल का जन्म शंकराचार्य नहीं है ऐसे ही महाभारत के समय जो शिव हुए शिव जो पदवी थी जिस पदवी पर बैठा हुआ राजा था जो था ब्रह्मा जो थे विष्णु जो थे वो राम के के समय नहीं थे रमले नहे रम ना हुआ और पा हा सैसे न जा सकता क्याभारत के समय सृष्टि आदि ब्रह्मा हुए ब्रह्मा विष्णु महेश हुए वैसे जो है पर आ, आ, आ, ये जो है नो लाख वर्ष पले रा सकता पदी था उस गरिमा को महाभारत तक बचा करके ऋषि महर्षियों ने रखा परंतु जब ऋषि महर्षियों की परंपरा समाप्त हो गई विद्वान जब लुप्त हो गए जो कुछ थोड़े मोड़े हुए अपने अपने तरीके से चलाने लग गए संप्रदाय तब जो है इस तरीके व्यवस्था हुई और हम जो है जब भी आता है तो ब्रह्मा जब आता है हमारे ब्रह्मा के प्रति हम लोगों की श्रद्धा है जब आता है तो हम महाभारत में ब्रह्म आया तो वही समझने लग जाते हैं चार मुख वाले ब्रह्मा सृष्टि के आदि में जो चार वेद के विद्वान थे वो बाले समझने लग जाते हैं तो इस तरीके की बात है तो इस भ्रांति से हमें दूर होना चाहिए और कोई शंका है नहीं आचार्य तो यहां पर हिसर्जन रस्य वे के शाम कई आचार्यों के मत में और भी उरस्य वर्ण है उरस्य कहते हैं उरसी भव उदय प्रदेश तो हृदय प्रदेश में जो होने वाला वर्ण है उसको उरस्य उर्ण कहते हैं तो अब वैसे समय हो गया है आप लोगों में से किन्हीं कोई कोई शंका हो तो आप पूछ सकते हैं अभी तक जितने भी चाहे वह सैद्धांतिक बात अन्य तरीके का स्पिरिचुअल वाला बात बताया हो या किस तरीके का या इसके आप पूछ सकते हैं क्योंकि यदि आप नहीं पूछेंगे आप जो मानते हैं मानिए जो भी यह वो कीजिए परंतु यदि कोई शंका हो क्योंकि आप पढ़ रहे हैं तो पढ़ते समय किसी तरीके का शंका हो आप अवश्य उसमें पूछिए क्योंकि यदि आप ऐसे मन में भावना लेकर के रहेंगे कि हम आचार्य जी से पढ़ रहे हैं हम जो कुछ भी मानते हैं यदि हमने ऐसा कोई शंका की या इस तरीके का किया तो आचार्य जी क्या सोचने लग जाएंगे किस, किस तरीके का ये होगा तो नहीं देखिये न ऐसा मेरा स्वभाव रहा है और न, न मेरा भी नहीं स्वभाव रहा मैं पढ़ा बहुत जगह मैं जो है हरिद्वार में पढ़ा हरिद्वार में हमारे जो गुरुजी हैं, है वहा वहाँ के जो आत्मानंद जी जो है गिरी जो गुरु जी है विश्वात्मानंद उनका नाम है वो साधना सदन के महामंडलेश्वर है अभी उनसे मैंने पढ़ा उनसे भी मैं खुल करके बातचीत करता था जब मैं पढ़ता था उनसे डिस्कस खूब करता था जो भले ही मतलब जैसा उनको लगता था पर तो बहुत ही वो प्यार करते थे बहुत ही उस प्यार को तो मैं कभी भूल ही नहीं सकता ऐसे ही मैं करपात्री जी, जी जो है आपने करपात्री जी का नाम सुना होगा उनके जो गुरु भाई मारकंडे ब्रह्मचारी है जो मैं काशी में बनारस में जब पढ़ा उनसे तो मैंने मैं इस विचार का होते हुए भी जिस तरह उससे उनसे मैंने गुरु दीक्षा भी लिया था तो उनसे भी मैं पढ़ा तो मैं पढ़ा मैं पढ़ता था डिस्कस करता था मार भी खाता था एक बार की घटना है एक दिन हमें काशिका वृत्ति में काशिकावृति का पद्मी न्यास दोनों उन्होंने मुझे पढ़ाया तो पद्मी और न्यायास जब मैं पढ़ा, वो पढ़ा रहे थे तो उसमें उसका महाभाष तो पढ़ा नहीं था मुझे नहीं पता था कि महाभाषिका उगती है बाद में उसी से पता चला की महाभाषिका है तो उसमें एक वाक्य था स्थूल प्रशतिमिम आलभेत ये लोग आपको भी काम देगा। उसका, वो तो व्याकरण में आया है समास में चर्चा आई है कि इसमें कौन सा समास माने स्थूल प्रसति में ये बहुबली समास माने या कर्मधारे समास माने तत्पुर समास माने तो बोल रहे हैं कि दो समास मानेंगे दोनों समास में अर्थ में भेद भेद हो जाएगा वहां पर चर्चा आई कि यदि इसको स्थूल इस परिस्थिति में यदि कर्मधारे समास मानते हो तो अलग अर्थ हो जाएगा बहुबरी समास मानते हो तो अलग अर्थ हो जाएगा स्थूल माने मोटा पृस्थिति माने धब्बा तो अर्थ हो जाएगा धब्बा मोटा है धब्बा जिसको जिस गाय को ऐसे गाय का आलंभन करो ये अर्थ हो जाएगा तो उसमें क्या उद्देश्य होगा धब्बा मोटा होगा परंतु गाय पतली हो या मोटी हो से कोई लेना नहीं है जिसका हमें आलंबन करना है वह गाय मोटी हो या पतली हो उस पर ध्यान नहीं दिया जाएगा बहुबरी समास में अर्थ हो जाएगा कि धब्बा स्थूल होना चाहिए वह जो धब्बा जो है वह मोटा होना चाहिए परंतु वह बड़ा बड़ा होना चाहिए वह गाय पतली और मोटी से कोई निर्णय नहीं है परंतु यदि हम कर्मधारे समास करते हैं कि स्थला सात प्रसती चाहिए स्थूल प्रसती तो हो जाएगा कि धब्बा भी हो और स्थूल भी हो धब्बा भी हो स्थूल ऐसी गाय जो मोटी भी हो और धब्बा भी हो तो धब्बा मोटा हो या छोटा हो ऐसी बात नहीं है वह मोटी गाय और धब्बी वाली गाय तो वहां पर अलग अर्थ हो जाएगा ऐसे गाय का आलंबन करो तो गुरु जी ब्रह्मचारी जी हमें जब पढ़ाए तो पढ़ाते समय आलंबन करो तो मुझे आलम्बन कार से मुझे नहीं पता था कि आलम्बन किसे कहते हैं तो मैं बोला गुरु जी आलम्बन किसे कहते हैं बताइए क्योंकि मेरा स्वभाव रहा है कि नहीं समझ में आएगा तो उसको पीछे में पड़ जाऊंगा समझने के लिए वो चुप हो गए कुछ देर तक चुप रहे और चुप रह करके फिर बोले की आलंबन कार से मारना काटना यज्ञ में काट करके डालना तुरंत में तपाक से बोला कि गुरु जी एक तरफ तो जो है Serve, जब होता जो है, हर दि आरती गौ माता जय गौ माता रक्षा धर्म का नाणो मे सद्भाना गौ माता जय हर दि गौ माता जय गौ माता रक्षा का दूसरे गौ माता मनने का ये के ये तु विरोध की है जि वैदिकी हिंसा हिंसा न भवाती वैदिक हिंसा हिंसा नहीं होता वेद में यदि वेद का एक एक वाक्य धर्म है तो वेद ने कहा है गाय को मार करके डालने का तो मंत्र पढ़ करके जब हम गाय को यज्ञ में डालते हैं तो हिंसा नहीं होती है मुझे जचा नहीं मैं खुद तर्क वितरक किया और उस तर्क वितर्क में मुझे मारे भी उन्होंने हमें हर एक शनिवार को एक नियम था कि हमें वो लघु सिद्धांत कौन भी पढ़ाते थे लघु सिद्धांत कौन उनसे मैंने पढ़ा मुझे वो लघु सिद्धांत का, का तैयारी नहीं कर पाता था मैं तो हर शनिवार को डंडा पास में रखते थे छुपा करके और फिर मारते थे तो चोट तो लगता था परंतु खा जा मान मार तो खा लेता था परंतु मार करके प्यार भी बहुत करते थे क्योंकि गुरु का हृदय ही ऐसा होता है मेरा हृदय नहीं कबूल किया कि वैद्य की हिंसा हिंसा न भवती उससे पहले मैंने सुना था कि वैद्य की हिंसा हिंसा न भवती क्योंकि छोटा सा ही बच्चा था अब इसके बाद मेरा इसका समाधान कैसे हो तो वहीं पर एक कन्या गुरुकुल है उसकी आचार्य प्रज्ञा देवी थी ये मैंने सुना था मेरे पास साइकिल तो था ही मैं पता करके कैसे कैसे की कहां गुरुकुल है वहां पर मैं प्रज्ञा देवी के पास गया वहां पुरुष का प्रवेश निषेध था कि लड़का जा नहीं सकता था किसी को खबर दिया उन्होंने मुझे गेट के ऊपर ही जो घर है वही से भीतर नहीं जा सकता वो <coughs> <coughs> वहां पर मुझे बैठा दिया वो आई और उनके सामने मैंने ये कहा कि ऐसे ऐसे में पढ़ता हूँ और मेरी ये शंका है इसका समाधान तो वो हंसी और हंस करके बोली कि आप अपने गुरु जी से पूछना कि जब उपनयन संस्कार होता है और जब विवाह होता है तो उसमें अभी आता है हृदया लंबनम उपनयन में भी हृदया लंबन हृदय का आलम्बन करना और विवाह में भी हृदय का आलम्बन करना लिखा है वहां पर आप लोग एक स्वर से ये क्यों कर, नहीं कहते कि हृदय को काट करके डाल दो काट दो उपनयन में ब्रह्मचारी को, को ये क्यों नहीं कहा जाता कि हृदय को आलम्बन कर मतलब की काट करके डाल दो वहां पर हृदय को स्पर्श क्यों करते हो तो वहां पर कहा कि वहां पर काट करके डालने की बात नहीं है जैसे उपनयन संस्कार में जैसे विवाह संस्कार में हृदय लंबन का अर्थ हरेक व्यक्ति यही करता है कि हृदय को स्पर्श करना तो आलंबन का अर्थ जो है स्पर्श करना अर्थ है काटना अर्थ नहीं है दो तरीके का एक नुम सहित लब धातु है एक वैसे लब धातु है तो आप ये जब पढ़ेंगे जी तो बहुत ही अच्छी तरीके से उन्हें समझाया कि किसका अर्थ काटना होता है किसका अर्थ काटना नहीं होता तो वह वहां पर जैसे स्पर्श करना है ऐसे ही यहां पर स्थूल पृथ्वी बना द्वाहिम आलभेता का जो अर्थ है कि स्पर्श करना अर्थ है मारना अर्थ नहीं है काटना अर्थ नहीं है तो वहां पर जाकर के मेरे संशय की निवृत्ति हुई संशय की निवृत्ति हुई फिर मैं पढ़ता भी रहा तो कहने का अभिप्राय है कि मेरा स्वभाव रहा है कि जहां पर भी मैं रहा हूं जब मुझे समझ में नहीं आया मैंने ये नहीं सोचा कि सामने वाले खराब लगेगा क्या अच्छा लगेगा हमने पूछने का प्रयास किया उनकी संगति लगाने का प्रयास किया ऐसे ही आपसे भी मैं निवेदन करता हूं कि आप मानते हैं जैसे भी मानते हैं हैं हम आपका सम्मान करते हैं। सम्मान करते सदा करेंगे मदा आप हमारे विद्यार्थी हैं परंतु ऐसा कभी नहीं कीजिएगा कि यदि पढाते है पढा में बीचीचे की परीके का आती हैर आ न बोले उसके उपर पूे तो कि आप यदि नहीं पूछेंगे आपकी जैसी मान्यता है यदि कल्पना कीजिए कि वही मान्यता ठीक हो मेरी मान्यता गलत हो तो आपकी मान्यता से मुझे भी समझ में आने लग जाएगा मैं भी सीख लूंगा और ऐसा हो सकता है कि आपकी मान्यता यदि गलत हो और मेरी मान्यता ठीक हो मैं जो मान रहा हूं वो ठीक है तो आपके अंदर भी वह प्रकाश आ जाएगा एक तो ये बात होगी और दूसरी बात यह होगी कि बस डिस्कस करके सच्चाई तो पता चल जाएगा परंतु हर व्यक्ति का अपना अपना स्वभाव होता है कि वह वैसा नहीं कर पाता है वह अः मतलब जो है जिस तरीके से चलना चाहिए वो नहीं चल पाता तो वह अपना अपना एक ये होता होता जब भगवान की कृपा होती है तभी जो है व्यक्ति को मिल पाता है वह कृपाएं मिल पाती है तो एक अलग चीज है परंतु बस यही मैं कहता हूं कि गुरु होने के नाते कोई भी शंका अपने मन में नहीं रखेंगे आप किसी भी तरीके के व्याकरण की भी शंका कोई नहीं रखेंगे और उस व्याकरण में बीच बीच में जो उसके अनुकूल ही कुछ ऐसी बात आ जाती है उस पर भी ऐसा कोई हो तो उस पर भी आप अवश्य डिस्कस करेंगे क्योंकि वादे वादे जायते तत्व बोध न्याय दर्शन का सिद्धांत है कि वाद वाद से विचार करने से ही तत्व का बोध होता है तो अब समय हो गया है कि कोई भी शंका होगी तो आप अवश्य करेंगे लिख लिया करेंगे आज अब मैं यहीं पर जो है पाठ बंद करता हूँ मंत्र पाठ करू आचार्य जी एक क्वेश्चन है बोलिए हाँ विसर्जनीय ये तो मुझे समझा की इसमें द्वितीय क्यूँ है इसमें वचन क्यों है लेकिन में कैसे होता है बहुत सुंदर बहुत सुंदर बहुत अच्छी बात है धन्यवाद उड़स्य क्योंकि हिशनय का विशेषण है विशेष विशेषण आपस में है आपस में है तो यिंगम यदनम या तो विभक्ति विशेष तल लिंगम तदवनम शक्ति विशेषण स्यापी हमने आपको संस्कृत में भी पढ़ाया हुआ है कि जो लिंग जो विभक्ति जो वचन विशेष का होता है वही लिंग वही विभक्ति वही वचन विशेषण का भी होता है तो यहां पर हिसर्जनीय ये विशेष है और उसका विशेषण है उरस्य उसीलिए हिसर्जनीय द्विवचन है इसलिए उच्चा समझ में आ गया और भी किसी को कोई शंका आचार्य जी मुझे एक छोटी शंका है ये जो शब्द है प्रकरण इसका मतलब क्या है क्योंकि मैं कहीं और कुछ पढ़ रहा था तो ऐसा लगता है कि बहुत विस्तृत शब्द है प्रकरणम क्योंकि यहाँ पे तो हम आठ चीजों के लिए प्रकरणम का इस्तेमाल कर रहे हैं तो इसके बारे में थोड़ा बताइए प्रकरणम का क्या मतलब लॉजिकल एंटिटी फिजिकल एंटिटी या किसी भी एंटिटी को किसी भी प्रकार की एंटिटी को प्रकरणम कहते हैं या एक प्रोसीजर है इसका मान ये कि... जो है प्रकरण का मतलब है प्रकरण तो बहुत विस्तृत है नी प्रकरण का मतलब ये होता है की जैसे स्थान है अब स्थान है तो स्थान का जो चल रहा है उसी संबंध में जो चलेगा उससे विपरीत में चलेगा तो वह प्रकरण नहीं हो पाएगा प्रकरण का मतलब होता कि प्र मन प्रकृष्ठ रूप से करणम मन करना यदि अभी स्थान का जो है स्थान के संबंध में चला जा रहा है तो उसी के संबंध में विशेष रूप से विचार करना ये प्रकरण हो गया और यदि स्थान के समय यदि अन्य कोई भी, आ जाएगा यदि करण इत्यादि आ जाएगा याद क्या प्रयत्न इत्यादि कोई सूत्र आ जाएगा तो वह जो है वह प्रकरण न होकर के विकरण हो जाएगा विपरीत मैने विप्रकरण हो जाएगा प्रकरण के विरुद्ध हो जाएगा तो प्रकरण का मतलब प्रमाने प्रकृष्ट रूप से करणम माने करना माने जो भी एक चल रहा है उसको रूप से उस चले उपसूपे क प्रकरण कलाता अभि स्थानका स्थानप्रकरण स्थान स्थान यदि दूसरा ची इमेकरणी हा और को शङ्का मन्त्र पाठ करे पूर्णमेवावशिष्यते ओम् शान्ति शान्ति शान्ति सभीको नमस्ते आचार्य जी नमस्ते नमस्ते नमस्ते नमस्ते नमस्ते नमस्ते जी Thank <laughs> you.